कारिका का उपक्रम हो रहा है ये तो वा अव्यक्त वह अहंकार इंद्रिया भूता अभिमे उपासते इन्होंने कहा, ये तो तौष्टि तुष्टि एक शब्द का कार्यकृति तृप्ति मैंने तुष्टि शब्द का है तृप्ति तृप्ति मैंने कृतकृत्यता किसमें कृतकृत्यता है तो प्रकृति में ही जो कृत है शरीर में ही जो कृत है इसी ने कहा तुष्टि शब्द का सैव प्रयोजन तुष्टि रेव प्रयोजन तौषिका तांत्रिका मैंने शास्त्र का जो अपने प्रकृत्यादि में ही अपने को लय मात्र से कृतकृत रूप जो तृप्ति है उस तृप्ति रूपी जो तृप्ति जिनका प्रयोजन उनका नाम है तौटिका क्या लोग प्रयोग करते हैं तौसिका ऐसे तौतिक लोग जो आचार्य हैं, वो अलग अलग एक तो अव्यक्तम माने अव्यक्त को ही कोई क्या मानता आत्मान प्रयोग न ऐसा कहते हैं मान अव्यक्त ही आत्मा है कुछ लोग क्या कहते हैं महानतम मन बुद्धि को कुछ लोग क्या कहते अहंकार को कुछ लोग इंद्रिया कुछ लोग शरीर को भूताने आत्मान अभिमन्य माना के तौषिका जो तत् प्रकृत्यादि में तुक्त होने वाले हैं इनको अभिमान करने वाले हैं तानेव उपासते उपास उपासाते उपास बहुवचन करे अब उन्हीं की माने इंद्री की कोई भूत की कोई क्या नाम है महत्व की कोई अहंकार की कोई अव्यक्त की ही क्या करते हैं उपासना उसी को आत्म स्वीकार कर लेते हैं तान प्रति उनके प्रति ये कह रहे हैं कि नहीं ये जो इंद्री है जो अव्यक्त है जो महध है जो अहंकार है जो भूत है जो तन्मात्राएं है यह आत्मा नहीं हो सकती इनसे कोई अतिरिक्त आत्मा है इस भाव को व्यक्त कराने के लिए कहने जा रहे हैं ये महान्तम ऐसी बुद्धि मानते हैं बुद्धि बुद्धि माने ज्ञान क्षणित बुद्धियाँ बौद्धता कहें वो सब एक एक करके आगे लिखेंगे व्याख्यान इसलिए महानतम ये तो जो अद्भूत है इंद्रिय है ये चार वाक के ही मतलब और अहंकार अहंकार माने मन ये भी चार वाक का ही मत है मन को कुछ लोग मानते हैं इस प्रकार ऐसी कह करके वो कहना चाह रहे हैं अब सर्वप्रथम ये कहने जा रहे हैं यह तुष्टि और जब यह तुष्टि शब्द का आगे यानी इनके यहां अष्टधा तुष्ट या नवधा सिद्धि है तो अष्ट तुष्टि है।, है उन्हें सन्यास लेना ये भी तुष्टि है ऐसा ऐसा करके आठ तुष्टि का ऊहा ऐसा करके आता है उन आठ जो तुष्टि है कोई सोचता है भगवान हमारे ऊपर अपने कृपा कर देगा तभी मुक्ति हो जाएगा कपड़ा पहन करके संतुष्ट लेने की तुष्टि है ऐसा करके तुष्टि शब्द का यह अर्थ 50वीं कारिकाएं बताने वाले थी थी। क्या कहेंगे कि कौन कौन सी जो तुष्टि हैं उन तुष्टियों को बताएं क्या बताएंगे यह तुष्टि तुष्टि शब्द का प्रयोग करके कि इतनी यह तुष्टिया है इन्हें तो अध्यात्म लिखा है नवधा तुष्टया अध्यात्मिका चतसरा स्वगत उपादान काल भागाख्या अच्छा यथा वाह्याख्या पंच च नव तुष्टया कितनी तुट्टी हैं नव तुष्टि शब्द का प्रयोग करेंगे इन तुष्टियों से द्वारा कैसे कैसे करके माने आध्यात्मिक चार है और पांच बाय हैं इस प्रकार कितनी हो गई पांच चार नौ।, नौ उनके लिए प्रयोग करेंगे एक ही तुष्टि कोई कहेगा प्रकृति से ही सब मुक्ति हो जाने वाली है कोई कहेगा हम से ही ऐसा करके नवधा तुट कया कहेंगे कहाँ पर जाति चार्थ। विकार इसीलिए उन्होंने ये सब प्रयोग किया तुष्टि उपाते मन उनभूता उपासन प्रत्या किए आत्मा नहीं है अभी तो क्या है संघात इस इदीलोकन पुरुष की अब सिद्धि करने जा रहे हैं संघात पार्थवादाद विपर्यिष्ठा पुरुषोशोक्वात् कैवल्या प्रवृत्ते कितने हेतु दिया पहले दिया संघात एक हेतु है दूसरा हेतु क्या दिया चुगुणादि विपर्यात तीसरा दिया अधिष्ठात चौथा क्या दिया अव्यक्ता देहे अव्यक्ति से वितरित करने करना है और क्या अरे भुक्तृभात और कैल्या प्रवृत्ते इतने उन्होंने कहा क्या कहने जा रहे हैं उनके प्रति उन्होंने कहा सबसे पहले कहा संघातार उन्हें संग मिस्त्री भवंती अनेके यत्र असौ संघाता जहाँ पर अनेक एक जब जब, जब मिल जाते उसका नाम संघात है मैंने समुदाय अनेक आत्मकवा उसका अर्थ कर संघात का अर्थ हुआ अनेक आत्मकत्वा जो अनेक आत्मकता होती व क्या होती है परार्थ होती वो तो परार्थ माने पुरुषा के लिए होता है संघात किसके लिए होता है कोई न कोई उसका उपकार ही होता है क्या होता है उपकार कोई न कोई उपकारघात उपकारक होता है एक उन्होंने दृष्टान देंगे आगे कैसे कैसे जैसे संघात है स्नान है ये सब तक दृष्टान देने वाले तो संघात आर्थत्वात मैने संघात के लिए कौन है पुरुष है इनका सब का उपभोग करने वाला कौन है पुरुष है माने इतना जो सब मिला मिलाया है यह मिल किसके लिए है पुरुष के लिए, लिए। इसलिए संघात आर्थत्व और त्रिगुणादि विपर्यात तीन गुणों से विपर्य माने जहाँ अभाव है तो त्रिगुण कौन होता है प्रकृति भी होती विकृति भी होती अत्रैगुणियम कौन है वाला त्रैगुण्यम त्रैगुण्यम व्यक्तम व्यक्तम और अत्रैगुण्यम पुरुष है पुरुशंगी। पुरुशंगी। पुरुशंगी। तो अंतर क्या कहा था अंतर कहा था जी दोनों में समानता है तथा चक्रुमान हाँ उसी कहने जा रहा त्रैगुण्य विपर्यात माने तीनों गुणों का अभाव किसमें है पुरुष भी और तीसरा दिया अधिष्ठाना सबका वो क्या है एक तरह का नियंत्रक है क्या है उसका सबका नियामक है और क्या का भोक्तृभा भोक्ता कौन है भोक्ता करता से तिर होता है तो पुरुष में क्या भोग तृभाव रोगता है और क्या है कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्चा मने पुरुष की किसली प्रवृत्ति होती है कैवल्य मन मोक्षार्थम प्रवृत्तेश्चा अस्थि व्यतिरिक्ता अव्यक्तादे व्यतिरिक्ता पुरुष अस्थि माना अव्यक्तादि से व्यतिरिक्त माने भिन्न एक पुरुष है, है इति पुरुषा जो पूर्ण होता होते क्या बोलते हैं अतः पूरी माने शरीरे शरीर इति पुरुषा जो शरीर में निवास करता है इसलिए उसका नाम क्या है पुरुष है वही प्रयोग करने जा रहे क्रम से सबसे पहले करने पुरुषो अस्थि अन्वय करके पुरुषो अस्थि अव्यक्ता देर उन्होंने अन्वय किया कि एक पुरुष नाम की वस्तु है जो अव्यक्त महाद अहंकार पंच तन मात्राएं एकादश इंद्री और पंच भूतों से अतिरिक्त है अव्यक्तादि अव्यक्त है आदि जिनमें जिनमें आदि है सबसे पहले अव्यक्ता है फिर महादाता है फिर अहंकार आता है फिर पंचतन माता है एक आदेश इंद्रिय फिर पंचभूत इसीलिए कहा पुरुषो अस्ति अव्यक्ता देर व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त अव्यक्ता अस्ति पुरुष अस्थि आदि से अतिरिक्त एक चेतन नाम का कोई न कोई पुरुष है वह कहने जा रहा है पुरुष है उता कैसे आग पता चला कि पुरुष है तो उन्होंने कहा संघात आर्थत्वात क्या तो दिया पहला मैंने संघात क्या चीज है संघात माने मिश्री था मैंने अनेक जहां मिल जाए उनका नाम क्या है समुदाय है तेने कहा कहने का जा जो अभ्यक्त है महाद है अहंकार ये सब मिलकर सृष्टि बनी है अनेक हो गए ये जितने अभ्यक्त से लगा कर महाद और अहंकार अहंकार से जायमान एकादश निंदी पंच तन मात्राएं पंच तन मात्राएं पंच महाभूत सृष्टि इसका नाम हो गया है। महा अव्यक्त महादादया परार्था परसमयी इमेटी परारथा मतलब दूसरे के लिए दूसरा कौन है पुरुष पुरुष के लिए इसी सिद्ध होता है कि संघात परार्थत्वात मने संघात दूसरे के लिए इसी से पता चल जाता है कि कोई न कोई जो दूसरा वा कौन है हमारा चेतन एक पुरुष है ये जड़ है जिनसे जो अतिरिक्त है वह कौन है पुरुष नाम की वस्तु है कैसे एक दृष्टान देने जा रहा है संघातत्वात छयन आसन आदि जैसे हमारा सोना है आसन है स्नान है सब किसके लिए समुदाय पूरा है किसी ने किसी को पुरुष के सजाने के लिए मतलब तो उसी प्रकार दृष्टान देने जा रहे हैं तो जैसे इतना जा संघात है हमारा कौन सा संघात हमारे माना पूरा का पूरा जो प्रच्छादन है ये वसन है ये कपड़ा है ना जितना है शयन है आसन है इतना है अभ्यंग आदि मन स्नान आदि समय समझती जितना भी संघात है वो है सुख दुख मोहात्मक मो, है इतना है संपूर्ण का कि किसी को सुख देता है किसी को मोहित करता है मान ले किसी को मान लीजिए किसी को इतने ऊंचे सोने में सुख मिलता है हम लोग इतने ऊंचे में कभी नहीं सोए एक बार सोइए तो रात बार दूसरे जगिए तो पूरा पीठ दर्द होता है लेकिन हो गया दुखप्रद है अपना होता है वो दुखप्रद है अब कोई उसको देख रहा है ना सोया है और न उसकी संभावना देख मोहित हो रहा एक बार मिल जाता तो हम भी सो लेते हैं तो ये कौन हो गया मोहात्मक इसको जहां उपलब्ध भी नहीं है मोहात्मक एक को जिसको उसका शरीर का अभ्यास है वो सोया तो उसके लिए सुखात्मक है और जिसको अभ्यास ही नहीं है सोया तो दुखात्मक हो गया और जिसको ना सोया ना सुख मिला ना दुख मिला केवल देख करके ही हो रहा है वो क्या हो रहा है मिल जाए मिल जाए ऐसा क्या हो रहा है मोहात्मक है इसीलिए कहने जा रहे हैं दिया सुख दुख मोहात्मकया सर्वे अभ्यक्त जितने संघात हैं जीरे सहन वचनादि कोई मोहित करने वाला उसी तरह जितने के जितने ये अभव्यक्त है संघ है सुख दुख मोहात्मक होने से अभव्यक्त आदियों को जितनापूर्ण समुदाय वो क्या है संघात है और किसके लिए है दूसरे पूर कोई सारे तक शयन आधया संघात आठ ठीक है सहन करना बैठना उठना इतना का जितना यह संघात हो जाए क्यों संघत शरीर हार था ये भी एक संघत शरीर है ना इंद्रियों इसके लिए ये सब कुछ दृष्टा न तू आत्मानम अव्यक्ता अतिरिक्तम प्रतिपुर जैसे हमने लोक में देखा सेना वसनादि के इसके लिए एक शरीर रूप संघात के लिए है कि नहीं है नहीं। उसी प्रकार जो देखा गया लोक में न तू आत्मानम अव्यक्ता व्यतिरिक्तम प्रति परंतु यहाँ आत्मा जो माने अव्यक्त आदि से जो व्यतिरिक्त है उसके प्रति एक पार्था संघाता न दृष्टा किसी ने उसको देखा नहीं है तस्मात संघाता परम गु न तू असंघतम आत्मा ऐसा ये कह रहा एक संघात दूसरे संघात को बताएगा संघात से शून्य आत्मा को नहीं बताया जैसे एक संघात कौन हुआ संयन असन बसन ही इतना ये इतना ये संघात है शरीर रूप संघात को उसने यह उपकार उसी प्रकार यह कहना चाह रहा है कि यह जो अव्यक्त आदि का जो संघात है यह भी एक संघात दूसरा उसका उपकारक होगा न कि इस संघात से अत्यधिक चेतन जो आत्मा उसका उपकारक नहीं होगा क्योंकि जो आपने दृष्टांत दिया है वह दृष्टांत तो जो ये बता रहा है की जो आपके आसन थयन आदि हैं, वो किमर्थकम शरीर रूप संघात आप दृष्टा उसी प्रकार न तो आत्मान उसी अव्यक्ता व्यतिरिक्तम आत्मान प्रति न नहीं देखे अदा परार्था तस्मात इसलिए पता चलता है कि संघातान अन्य संघातम संघात दूसरा कोई संघात है ये परार्था मैंने है दूसरे के लिए तो कौन दूसरा कोई न कोई एक संघात दूसरा है जिस संघात के उपकारक कौन है अव्यक्त है महद है अहंकार है पंच सन्माता है एकादशी है न तु असंगतम आत्मान गमे मैंने असंगत आत्मा है ये बात कोई नहीं बताएंगे ये तो बताएंगे संघात अंतर है कौन करता होगा ये परार्था जो संघात आ गयू मन बोधेयू इत आह कह नहीं भैया वो संघात संघात आर्थक नहीं हो सकता है की वो त्रिगुण से रहित है क्या है वो त्रिगुण इसलिए उन्होंने दूसरा हेतु दिया है संदेह पर त्रिगुणादि विपर्यात माने तीन जो गुण हैं आदि से त्रिगुणम अविवेकी महा आदि के आदि है उस सब का सब ले लेना है त्रिगुणादि विपर्य विपर्या माने क्या होता अभाव यू जहाँ गुणों का अभिवेक् का जहाँ पर अभाव है यत्र ये जहाँ पर त्रिगुणादी विपर्य यत्र यहासा कौन हो गया आत्मा मन पुरुष त्रिगुणादि विपर्य अतः अत्रिगुणादि मात मनो त्रिगुणों से शून्य वही लिखने जा रहे अयम अभिप्राय ग्रंथ काल लिख रहा है अयम अभिप्रायः संघातांतरा यदि एक संघात दूसरे संघात के लिए होता एक संघात दूसरे तीसरे संघातार्थ होता तस्यापि संघातत्व पुनः अनवस्थाएंगे एक संघात ने दूसरे संघात को सिद्धि का वो एक संघात है वो तीसरे संघात को तीसरा भी एक संघात है वो भी चौथे संघात को इसको बोलते हैं अनभिप्रेत अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था अनवप्रित हमको इतने संघात की आवश्यकता नहीं पर संघात संगात सिद्ध हो रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अनंत पदार्थ की कल्पना निरर्थक है इसलिए मान लो जो संघात होता वह संगत के लिए होता कहीं न कहीं आपको जाकर मानना ही पड़ेगा इसे दोष पटाने के लिए तो पहला कह रहे हैं संघात आंतरार्थत्व ही यदि एक संघात दूसरे संघात के लिए होता तो क्या करते तो यह तस्या भी संघात अथवा दूसरा भी संघात होने से क्या हो गया था तेना तीन संघातेना संघाता वो भी दूसरे संघात के साथ उसका योग होना चाहिए संघातार्थत्व संघातां दूसरे संघात के लिए उसको होना चाहिए पुनः तीन संघातांतरा संघातांतरा भी संघा संघाता भवित संघाता भवित ये लगा दीजिए अथा तीन तीन कृत अनवस्था अनवस्था दोष क्या होता है एक अनवस्था योग होता है एक क्या होता है आत्माश्रय होता है अन्योन्याश्रय और चक्र ये सब क्या होते हैं लक्षण की स्वरूप को नहीं बनने एक अतिव्याप्ती व्याप्ती तो कुछ बनेगा तब दोष आएंगे लक्षण बने तब दोष और ये लक्षणे नहीं बनने देते ये दोनों में अंतर है तो ये कहने जा रहा है जो संघात परार्थक है पुरुषार्थ वो तो बन नहीं पा रहा है तीन तीन इति अनवस्था स्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था अनवस्थायु। यदि कोई व्यवस्था संभव है तो अब उस व्यवस्था बन जा रही तो अनवस्था मानना ठीक नहीं न युक्त क्यों नहीं युक्त होना पड़े कल्पना गौरव प्रसंगात अनंत पदार्थ कल्पना गौरव मानना पड़ेगा इसकी अपेक्षा क्या लेकिन व्यवस्था मान लो कि जितना ये अव्यक्ता आदि है वो तो किसके लिए है असंगत जो है चेतन, चेतन पुरुष उसके लिए संघात संघात के लिए कितने अंश थोड़ी अंश में कहेगा दृष्टान्त सर्वांश में नहीं है दृष्टांत केवल कितने अंश में पार्थत्व संघात परार्थ होता है हम इतने में दृष्टांत दे रहे हैं वो संघात संघातार्थ के लिए भी प्रार्थ हो सकता है असंगत के लिए भी प्राप्त हो सकता है इतने हमको दृष्टांत जो भी समुदाय होता है वह तो क्या होता है परार्थ होता है वह संघात दूसरे संघात के लिए नियम नहीं है क्या नियम है हम दृष्टांत देंगे वही लिखने जा रहे हैं इति नचा व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था युक्ता क्यों अनवस्था ठीक नहीं है कल्पना गौरव प्रसंगात लेकिन यह प्रामाणिक गौरवम गौरवम न कल्पते यदि प्रामाणिक कल्पना करनी हो तो अनंत पदार्थ कल्पना कोई दोष वहा नहीं होता है इसलिए उन्होंने कहा नचा प्रमाणवत्व प्रमाण मान लेंगे और जो प्रमाण वाला होता वो दोष माना नहीं जाता अतः नच प्रमाणवत्व कल्पना गौरव भी मृश्यते इसलिए कल्पना गौरव ही मान लेंगे कल्पना कर इति युक्तम नुक्तमी हमसे विमर्श करना उसको हम मानने में कोई दिक्कत नहीं है अगर हम मान ले तो क्या दिक्कत है उस गौरव को भी हम क्या कर लेंगे स्वीकार तो करने में कोई दिक्कत नहीं है उस पर ही लिखने जा रहे हैं ऐसा यदि को तथा नयुक्त वो ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है तो उन्होंने कह दिया कि संघ तव से पार्थ मात्र संघात किया है इतने अंश में दृष्टान्त है कि जो भी संघात होता वो दूसरे के लिए होते इतने महो ना कि एक संघात दूसरे संघात के लिए ये नियम नहीं है जितना भी संघात हो केवल क्या के है मन दूसरे के लिए तो अब जग चाहे संघात दूसरा को न संघत भी हो सकता है और संगत भी हो सकता है पर जो दृष्टांत हमने दिया शयन वो वह कितने अंश बार मिश्र कह रहे हैं केवल दूसरे मात्र के लिए इतने अंश में है वा संगत भी हो सकता है असंगत तो भी, भी हो, हो सकता है ये नहीं कि जितना भी संघात है वा आपका संग हो ऐसी बात नहीं।, नहीं है अतः वही कहने जा रहे इति संघतम वही कह रही दृष्टान दृष्टान्त वही न दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधे न अनुमान इच्छता सर्वानुमान छेदक इति उपादितम न्याय वार्तिक इनका एक ग्रंथ है न्याय तात्पर्य टीका इसमें टीका है नया बादशायन भाष्य है उस बायन भाष्य के ऊपर न्याय तात्पर्य नाम की टीका है इनका वाचस्पति मिश्र का उन्होंने कह रहे हैं कि एक अनुमान की सुरक्षा करने के दूसरा अनुमान मानोगे तीसरा अनुमान मानोगे अब दोनों दृष्टान्त और दाष्टान्त में समान ही धर्मांत संभव नहीं है पैसा करोगे तो जो हमारा अनुमान का जो मूल है वो भी क्या हो जाएगा उच्छेद माने समाप्त हो जाएगा हम करने से सिद्ध करने होगा गया नष्ट हो गया वही दृष्टांत कहने जा रहे हैं इति दृष्टान्त दृष्टांत दृष्ट सर्वानु सर्व धर्मानुरूध दृष्टांत में जितना देखा गया दृष्ट माने जो जो धर्म देखे गए हों ये सर्वानुरोध करोगे हम कहेंगे पर्वतो बिमान धूमांत महान असवत एक अंश में दृष्टान्त है कि वो बनी तेन दृष्टान्त हो सकता है वो बन्ही मान लाल लाल जल रही थी कोई कहेगा लपक रही थी यहाँ लाल नहीं रो रही है लकड़ी रही है तो कोई नीली नीली जल रही थी दोनों दृष्टांत हो पाएगा तो अनुवाने कभी नहीं हो पाएगा वही कहने जा दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोध है ऐसा दृष्टान्त में जो देखे गए दृष्टमान संपूर्ण धर्म उसके लिए अनुरोध करोगे तदा तो अनुमानम इच्छता अनुमान को चाहने वाले तुम सर्वान छेदक प्रसंग संपूर्ण अनुमान का उच्छेद ही हो जाएगा तो दृष्टान्त में यदि साम्य होता है दृष्टान्त दृष्ट द्रक्त सर्वानुरोध दास्तांत दृष्टान्त में समानता नहीं होती यदि किंचित अंश को लेकर क्या होती है दृष्टान्त और दाष्टांत में समन्वय होता है ये जब पूरे में यदि मानोगे तब तो संभव ही नहीं होता अनुमान और इति उत्पादितम पुत्र न्यायतात्पर्य टीकायाम टीका वाले दृष्टान्त और दाष्टान्त दृष्टांत एक जगह दिया जाता है उसको देकर के जिसके लिए खुद दाष्टान्त जिसकी सिद्धि के लिए अब आपका प्रश्न क्या है यह प्रश्न है ये जो हम कहते हैं सिंह ये दृष्टान ज्ञान ये सादृश्य वाला सादृश अलग चीज है दृष्टांत अलग चीज है क्योंकि ये बन्नी बन्नी के लिए दृष्टान्त ये महानस बद जैसे महानस में आ गए उसे कहा आ गए अयुत्पादितम न्याय पर आर्थिक तात्पर्य टीकायाम अस्मा अस्मदो द्वयोशा एक के लिए वो वचन का प्रयोग लिखते हैं असमा भी कोई मया तस्मात अन्वस्था भिया मान अनावस्था के भय दिया का रूप है अनुवस्था के भय से अस् असंघातम इच्छता मान इस आत्मा को असंघात चाहते हुए तृतीय इच्छता अत्र गुणत्म अभिवेकत्व अभिषेकत्म असामान्यम और चेतनत्व अप्रसवधर्मितम चाभपेयम कस्य अस् आत्मना असंघात ये जो आत्मा जो असंघत है इसको कैसा मानना है आपको अत्रिगुणात्मक है अविवेकी है माने क्या है अभिवेक माने विवेकत्व आत्मा में विवेक रहित है कौन विवेक रहित कौन है प्रकृति उसका भिन्न है क्या कहना वही अत्रिगुणत्व वही कहना होना चाहिए आप वाली क्या लेखा त्रिगुण अविवेक त्रिगुणात्वाद धर्म यहाँ से अभिवेकत्व के पुरुष में तो अवेकत्व है अभिषेक तो ठीक है यहाँ माँ लग गए आप वालियों क्या पढ़ दिया माँ नहीं है ना हाँ वो ठीक है ठीक वही गर्व ले तो गया तो अभी से असाम चेतन और असव धर्मी चाभ्युपय क्य अष्ट त्रिगुण्वादी धर्मा संघतत्न यैगुण्यं त्र तता वही कहने जा जितने त्रिगुणात्ती धर्म है वो यत्र संगतत्व ने व्याप्त यहाता त्रैगुण इसलिए कह दिया व्याप्ति बनेगी त्रिगुण्वादया ही धर्म संगतव्या तत्संग तम अस्मिन परिव्यावर्तमान मन इस जो पर आत्मा है वह संघत अलग होती हुई त्रैगुण यदि संघ नहीं है तो जब इसे कहे जब व्यापक नहीं तो व्याप रहेगा जैसे हमारा बन्नी धूम का व्यापक बन्नी है यदि बनी पर जल में नहीं धूम रहेगा क्योंकि व्यापक भावा तो व्यापक तो का तो यहाँ क्या चीज है त्रिगुणत्व आदि का व्यापक कौन है संगतत्व है और जब उन्होंने क्या कह दिया अस्मिन परे आ, अस्मिन परे त्रिगुण आदि व्यापरती थी क्योंकि यह त्रैत्र त्रिगुण आदि धर्म आ व्यापता उन्हें संघतत्व व्यापक अत्र गुण धर्म व्याप्या तो जब जाये क्योंकि लिखा तृतीय संघतत्वता व्याप्ता त्रिगुणवाद यो ही धर्म अतः अतत्सव अस्मिन परि इस आत्मा में संघतत्व तो नहीं है जब व्यापक नहीं है तदव्याप्त त्रुणादि भी नहीं है इसे जल में व्यापक बननी नहीं है तब नहीं का व्याप धुआं भी नहीं वही कह रहा करी आत्मनी व्यावर्तमान संघतत्व अपने स्वयं हटता हुआ त्रैगुण आदि व्यावर्त उनको ये क्या कर देता हटा देता है, है। जैसे श्री दे रहे हैं ब्राह्मण व्यावर्तमान पठत्वादिगम देखिए कठ एक शाखा का नाम है उसको पढ़ने वाले को कहते हैं मैने अड़का लुक हो जाता है यही कलापी कठ ऐसा प्रयोग आता है स्त्री प्रत्यय में तो उसको लेकर तो कलापी निरशना प्रोख्ता तो कलाप कलाप हुआ लुक हो जाते हैं प्रोख्ता उसके बाद उसको पढ़ने वाली स्त्री कलापी तो यही जो चार दृष्टान्त मिलते हैं जिससे सिद्ध होता है कि स्त्री भी वेद पढ़ती थी ऐसा करके वो लोग कहते हैं क्योंकि कलाप कटका ताका का नाम है परंतु तो जब जब उनको रजो धर्म नहीं होता था उस काल में तो पड़ती थी वो तो काल अंतर का ऐसा करके कहा जाता परंतु वह आज होती यही सब आर समाज में खोला जाता ये जो उदाहरण कहा जाएंगे इसीलिए दोनों का है आचार्य बनता है आचार्यािनी आचार्याण बनेगी स्त्री जिस जो नहीं पढ़ती है पढ़ाती नहीं है मतलब उसका पति है विद्वान स्त्री है गृहिणी उसको हम कहेंगे आचार्यायनी और जो स्वयं स्त्री पढ़ाती वो है आचार्य यही बात भी बताता है कि स्त्री पढ़ाती थी कभी ना बात बनाए आचार्या अणत्वम आचार्य की स्त्री अणत्व तो नहीं होता है तो आचार्यायनी वो आचार्य की स्त्री है यही सब वाक्य क्या बताते हैं कि अध्ययन करते थे ऐसा प्रयोग कहा जाता है इति ब्राह्मणत्वी व्यावर्तम जैसे ब्राह्मणत्व व्यापक तो है जिस व्यक्ति में ब्राह्मणत्व तो नहीं रहेगा तो तदव्याप्य कट साकाधिकित्व भी नहीं ब्राह्मण ही पढ़ सकता है इसी कहा ब्राह्मणत्व का जो व्याप्य है कठत्वादिकम व्यापका भावे व्याप्य भाव भी ब्राह्मणत्वी व्यावर्तमान कठत्वादिकम आचार्य कौन ईश्वर कौन लिखा है कारिका ईश्वर कृष्ण कारिका कौन लिखा है ईश्वर के कारिका लिखे हैं हाँ वही लिखे हैं। ईश्वर कृष्ण कृष्णेन किमस्ती त्रिगुणादि पर कहते असंघता परो विपक्ष असंघत से व परा जो परमात्मा जो पुरुष है वही क्या है इन अतिरिक्त परम इनसे अतिरिक्त विवक्षित इन है सच कहाँ वर्त थे आत्मा जो इनसे त्रिगुण से व्यतिरिक्त है परमाने अतिरिक्त है वही हमारा क्या है आत्मा इति सिम एक दिया तीसरा हेतु दे रहे अधिष्ठान क्या दिया था तीसरा उसका अधिष्ठा तृतीय हेतु कर इत्या परा पुरुषो अस्थि परमाने त्रुणादि से वितरित यह पुरुष है यह तीसरा हेतु देने जा रहे क्या वन अधिष्ठान त्रृणात्मका नाम सुखाद्यात्मका नाम महादादीनाम अन्यतमेन कनचित प्रेरियमाण स्वाय लिखते मन अधिष्ठान मैंने प्रेरक इन अर्थ किया क्या किया है प्रेरक का।, का है माना ये त्रिगुण जड़ है इनका कोई न कोई जो प्रेरक है जो त्रिगुणात्मक है जगत कैष्ठ दुख मोहात्मक है इनमें से जो कोई इन इनसे तृत्त जो प्रेरक वही क्या है हमारा आत्मा माने जो नियंत्रक अधिष्ठान माने अधिष्ठाना त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीय मान जितने यह त्रिगुणात्मक है न किसी किसी के अधिष्ठान में रहते हैं माने उनका कोई न कोई क्या होता है प्रेरक होता है किसी न किसी के लिए प्रयोग में आते हैं लेकिन क्या पुरुष प्रेरणा भी नहीं करे देखेंगे बताएंगे वो जब अंध पन्धवत केवल संयोग होता है कैबल्या प्रवृत्ति इस अंश में कह सकते हैं कैबल्य कीजिए प्रवृत्ति के लिए क्या सबका अधिष्ठान है वो जिसमें अधिष्ठाना किनका चुनात्मक अधिष्ठी अमान लिखते हैं प्रेरियमाण्वार नियंत्रण करने वाला प्रेरणा करने वाला है अब उसी अभिवरण करने जा रहे हैं यद यदि सुख दुख मोहात्मक तत्सर्वम परिणय अधिष्ठीयमान दृष्टं लोक में जो सुख दुख मोहात्मक जितना या कुछ देखा जाता है वह कोई न कोई क्या होता है इनसे भिन्न कोई इसका अधिष्ठाता नियंत्रक होता है सुख दुख मोहात्मक तत्सर्वम परेणा मान इनसे अतिरिक्त जो है परेण किम वर्ते थे अधिष्ठीयम दृष्टम किम दृष्टम सुख सुखमोहात्मकम तत्सर्व अधिष्ठीयम परेण इनसे कोई अतिरिक्त है जैसे यथा यथारथादि के नधिष्ठित यंत्रादि मान जो रथ का कौन रक्त जो यंत्र लगाने वाला गुलट ये सबके द्वारा से क्या होता है नियंत्रित होता है उसी प्रकार सुख दुख मोहात्मक इदम बुद्धियादि ये जो बुद्धि माने अहंकार इंद्री और तनमात्माएं आदि सब बुद्धियादी ये सब क्या है हमारा सुख दुख मोहात्मको त्रिगुणात्मक है त्रिगुण होने से सुख दुख मोहात्मक है सुख दुख मोहात्मक होगा तो किसी न किसी इनका कोई न कोई अधिष्ठान होगा माना इनका कोई नियंत्रक होगा नियंत्रक के अनुरुपण सन्निधान हमारे उसका सन्निधान होने से काम करने लगते क्या करने लगते हैं? मात्र है तो क्या बोलेंगे अधिष्ठातृत्व माना अधिष्ठान माने अधिष्ठातृत्व बर्तु कथम सन्निधान मात्रा उसका प्रतिबिंब मात्र पड़ जाने से जब क्या होने लगते हिलने डुलने लगते हैं? वह यदि सुख दुखात्मक तत्सर्वम करेणा इनसे अतिरिक्त जो आत्मना अधिष्ठी महाधिष्ट जैसे रथादि यंत्र के द्वारा अधिष्ठित है उसी प्रकार से बुद्ध का मोहात्मक जो बुद्धिदि है ये भी क्या किसी न किसी चेतन पुरुष के द्वारा अधिष्ठित है अधिष्ठान जितना मन अधिष्ठान होना चाहिए तस्मात एकदप मन व्यक्ति समझ जैसे रथादि है किसी न किसी के नियंत्रण में रहते यंत्र आदि के उसी प्रकार क्या ले उसी प्रकार ये भी क्या है सबके सब हमारा सब सुख दुख मोहात्मक है बुद्धियादी ये भी किसी न किसी दूसर दूसरे के द्वारा अधिष्ठा भी तब्यम इनका सबका कर क्या करना था नियंत्रण करने वाला कोई न कोई होगा कौन होगा उस तो परस्त्रुण्यास तस्मात् त्रैगुण्यास परो माने भिन्ना कहा आत्मा वही क्या है हमारा आत्मा है पुरुष अब आगे दे रहे इत्या अब तीसरा स्टलता है देने जा रहे है क्या है मैंने पुरुष से अधिष्टिता है उसके द्वारा उसके प्रतिबिंब के द्वारा चलता है तीसरा दृष्टि इत्यावात मैने तृतीय न भोगतु भावा भोक्तृभाव तस्मात भोक्तृभा उस पर कहने जा रहा भोक्तृभावे न भोग्ये भोक्ता होता है एक भोग्य होता भोग्यम न अन्यत भोग भोज्यम अन्यत भोज्य पदार्थ होता है जो खाई जाए ये सब भोग्य है ये भोग्य भोग्य ये तो हम लोग तलद रहे हैं ये है पंखा चला रहे हैं ये सब भोग्य है ये सब क्या है भोग्य और जो खाया जाए भोज्य और भोज्य जितना है हम लोग गाड़ी कूलर जितना ये सब किस में आएगा हमारे भोग्य में आएगा और बाकी जो सब है भोजन पानी वो भोज्य है वही कहने जा रहा है कि भोक्त भावा भोक्तृभावे न भोगी सुख दुखी उपलक्षती मान इनका कहना है इसके द्वारा इसलिए कहना उस भोग्य से क्या उपलक्षित हो रहे हैं सुख और दुख क्योंकि जब इनका प्रयोग करते तो सुख से जबल मिलेगा किसी को दुख मिलेगा इसलिए भोग्य से क्या उपलक्षित हो रहा है, है। क्या, हो रहा? क्या बताना चाह रहे हैं वही कहने जा रहा है भोग्य सुख दुखी दिखाया मैंने क्या लिखा है दुखी मैंने भोक्त भावे न क्यों उपलक्षित माने भोक्त्री भाव शब्द से भोग्य जो सुख दुख है मैंने सुख दुख का अन्न तरह जो साक्षात्कार वो अलग भोग और भोग्य क्या हुआ उन्हीं के साधन उन्हीं का सुख दुख के उपलक्ष्य यती भोग त्रिभावे न भोग्य सुख दुखे भोग माने सुख दुख को ये बताते हैं क्या उपलक्षित भोक्तृभाव उपलक्ष्य ये प्रथम भोग्य ही सुख दिया भोग्य से क्या लेगा सुख दुखी अनुकूल प्रतिकूल वेदनीयम अनुकूल वेदनीय तक सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम दिखने लगा तभी तो प्रतिकूल हो जाएगा ठंडी में तो दुख देने लगा गर्मी में अनुकूल सुख भोग्य हुआ ना इसे कहने जा रहा है माने सुख दुखी अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय प्रत्यात्म अनुभूय थे आत्मान आत्मान प्रति प्रत्यात्म प्रत्यात्म प्रत्यय हुआ बहुबरी में टच होकर के अन्न हो गया तो बन गया इधर जिसे राजानम प्रति प्रति राजम ऐसा बनता है सरदार मानिए तो आत्मान आत्मान प्रत्यात्म अन भी प्रत्येक आत्मा जो अनुभव करता है सुख दुख जो भोग्य पदार्थ होगा तेन अन्य अनस्पतिये स्नानता तो वैसे कर देंगे तेन अन्य अनुकूल वेदनीयन प्रतिकूल अनो सुख दुखयो भोग्यो अनुकूल वेदनीयन मन अनुकूल अनुकूलनीयन प्रतिकूलनीयन चिदी अन्न भवित अनुकूल प्रतिकूल कोई न कोई अन्य होगा जिसको अच्छे लगेंगे और बुरे लगेंगे जो अन्य होगा वही क्या होगा मारा आत्मा होगा वही अकेन चित अन्य भवित न चुकूलनी प्रतिकूलनी बुद्धियादया मैंने अनुकूलनीय प्रतिनिकूलनीय को नुद्धियादी नहीं इनसे अतिरिक्त कोई अनुकूल प्रतिकूल को समझने वाले जड़ है तेजाम तेजाम अनुबुद्ध्यादी अन नाम सुख दुखात्मक स्वात्म वो सुख दुखात्मक स्वयं है तो स्वामी स्वाति वृत्ति होती नहीं, नहीं है वही कहने सुख दुख मोहात्मक बुद्धि आदि है यह अस्वरिक्त कोई न कोई भोगता होगा उसके द्वारा इनका अनुभव किया जाएगा क्या किया जाएगा वही जो होगा वही परमात्मा अपने में अनुभव होते हैं क्यों जड़ होने से वही कहने जा रहा है सुख दुख मोहात्मकत्व वृत्ति विरोध अपने में निवृत्ति होगा नहीं वित्तीम व्यापार होगा नहीं तस्मात जो असुखाध्यात्मा जो सुख से रहित है दुख से रहित है ऐसा जो आत्मा है सो अनुकूलनीय प्रतिकूलनीयों साए आत्मा सुख तो दुख से अतिरिक्त जो अनुकूले प्रतिकूल को जानने वाला है वही हमारा क्या आत्मा है आत्मा है अन्य भोग भोग्य माने क्या लेना या भोग्य किया सुख दुख करते किया दूसरे का मत बताने जा रहा जितना जगत यही भोग्य जो पहले बताए थे ये कहने जा रहे हैं कि भोग्या दृश्य भोग्य शब्द का दृश्य माने दृष्टा से अतिरिक्त मैने पुरुष से अतिरिक्त कौन हो गए बुद्धियादया सर्वे वही अन्य तो भोग्या दृश्या बुद्धियादया न च अन्न तरण दृश्यता युक्ता क्योंकि जो दृष्टा है वो अन्य का दृश्य नहीं हो सकता ये सब दृश्य है और इनका दृष्टा वो है वह किसी का दृश्य नहीं।, नहीं क्यों सभी जड़ है ना वही कहने जा रहे हैं यथा भोग्या दृश्य मैंने ज्ञान विषयी होता बुद्धियादया न च्रष्टारम अंतरेण मन बिना दृष्टा इन की इनमें दृश्यता रहेगी नहीं रह सकती वही कह रहे हैं न च दृष्टारम अंतरेण मैंने दृष्टा के बिगैर जो बुद्धियादि है दृश्यता तेज ते युक्ता तेसाम युक्ता तो ना इसका मतलब है दृष्टा के बिना इनमें दृश्यता नहीं रहेगी दृश्यता है इसका मतलब इनका कोई न इनको कोई दृष्टा है कस्मा तो अस्ति दृष्टा कथम दृश्य बुद्धियादि अतिरिक्त मान जो दृष्टा है वह दृश्य बुद्धियादि से अतिरिक्त है दृष्टा दृष्टि मात्र नहीं दृष्टे लोको तो वितिया तो है इस भोक्तिभा दूसरा देखना दृष्टिभा तो भोक्ता से क्या लिया दृष्टा भाव अस्तित्व दृश्य दृष्टुर अनुमया दृश्य जगत हुआ उस दृश्य के द्वार का कोई न कोई दृष्टा होगा जो दृष्टा होगा वही हमारा आत्मा यत्र आत्मात्र तत् दृष्टि पूर्वकम किम पूर्वकम दृष्टि पूर्वकम जो भी दृश्य होता है वो दृष्टि पूर्वक भी होता है यथा गटपट आदि से दृश्य हैं तो दृष्टि कोई ना कोई, कोई पुरुष रहेगा यदि दृष्टुअमान दृश्य तुम चा बुद्धिदि नाम क्यों ये दृश्य क्यों बुद्धिदि इनको क्यों दृष्टा मान लें कि ये सब भोग्य पदार्थ है सुख दुखात्मक है <coughs> त्रिगुण होने तुम्हारा अतः सुख दुखात्मकतया बुद्धियादिवत अनुहितम माने जो बुद्धियादि ये सुख दुख के द्वारा बुद्धियादि का अनुमान करते हैं पृथ्वी आदि का अनुमान उसी प्रकार क्या करेंगे दृश्यत्व के द्वारा क्या करेंगे माने मैने बुद्धियादि भी दृश्य है क्यों दृश्य आदि बुद्धियादि इसका मतलब में दृष्टा अतिरिक्त इत्या ये कौन सा हो गया चार हो गया इत्या अस्ति पुरुषो इत मे कैवल्याथम प्रवृत्ते शास्त्राण महर्षीण दिव्य लोचनानाम दिप शास्त्र को जानने वाले और महांत तेषया महारिषया जो महा ऋषि लोग हैं वो लोग और दिव्य दृष्टि जाने दिव्य लोचना नाम इन सबकी जो जितनी है वो विशेषण कितना देने जा रहे हैं वाद दृश्य दृष्टि दिव्य लोचना नाम कई बल्यम कई बल्य के याद करें अत्यंत दुखत्र दुखत्रय प्रथम मरी पूछता है विकल्प तो आत्यांत दुखत्र का जो प्रथम है उपशमन वही प्रसमाने कहीं उपसमन नहीं खा पाने प्रसमन शांत हो जाना मैंने प्रसम लक्षण मैंने आत्यांतिक दुखद त्रय का अभाव सदा के लिए हो जाए उपरमता हो जाए यही निक क्या है है माने दुखत्रय शब्द का यदि प्रयोग करे तो आ गया कौन सा शांत का और एक विंस दुखद ध्वंसा न्याय का इसी थोड़े शब्द से प्रयोग ग्रह कहा जाता है भी दुखद ध्वंस यहां भी दुखद त्रय का क्या है अभाव कहना है आत्यांतक दुख की निवृत्ति प्रथम निवृत्ति लक्षणम न बुद्धियादी नाम संभवती वह आत्यांतक दुख त्रय की निवृत्ति इनमें तो रही करेगी है तो इनमें संभव ही नहीं कई बल इनमें बुद्धियादी नाम न ना संभवती दुखाध्यात्मक कथम ही स्वभाव योज सकते जिसका जो स्वभाव है उसको तो हटाया कभी भी इनकी अत्यंत दुख निवृत्ति बुद्धि में अहंकार में या प्रकृति में हो सकती है तदात्मक कई है नहीं। वो ये तो वज स्वरूप है नहीं? किसी का स्वरूप से किसी को अलग है? नहीं, नहीं। किया क्योंकि स्वभाव है वही स्वभाव वियोजितुम सचे तदति तदतिरिक्त अतिरिक्त से तद आत्मन मान उससे अतिरिक्त जो तुम्हारा आत्मा है तथोवियोग श उससे किसी बुद्धिदि से हमारे दुख आदि से इनका वियोग मैंने अलग किया जा सकता अपने आत्मा से इन जो हमारे दुखत, दुखत्र है उनका क्या किया था वियोग किया जा सकता है तस्मात कैवल्या प्रवृत्ते है आगमन महाधियान च आगमन शास्त्र कहते हैं कैवल्य को बताते हैं संपूर्ण हमारे बड़े बड़े जो बुद्धिमान विद्वान वो वही बताते हैं बुद्धिया इस इसका मतलब है अतिरिक्त कोई न कोई एक आत्मा है क्या है इनसे अतिरिक्त कोई न कोई एक आत्मा है वही क्या है पुरुष है उनका गुरु जी हो गया स्व समान अधिकरण दुख प्राग बाबा समान काली समानकालीन दुख ध्वंसा मोक्ष